शो टॉक भक्ति सूत्र नंबर फाइव इति कथा कथिश्वीति गर्ग आत्मत्यन शांडिल नारदस्तु तदर्ताखिलाचारिता तद्विस्मरणे परम यथा अस्व यजगोपि का न महात्म्ञान विस्मृतिपवाद तद्विन जाराण तस्तुसुखिव विराट का अनुभव मुस्कृ पर अनुभव से भी ज्यादा मुश्किल है अभिव्यक्ति जान लेना बहुत मुश्किल जना देना और भी ज्यादा मुश्किल क्योंकि व्यक्ति मिट सकता है बूंद खो सकती है सागर में और अनुभव कर ले सकती है सागर का लेकिन दूसरी बूंदों को कैसे कहे जिन्होंने मिटना नहीं जाना जो अभी अपनी पुरानी सीमाओं में आपद थे उनको कैसे कहे एक पक्षी उड़ सकता है खुले आकाश में अपने पिंजले से लेकिन जो पिंजड़े में बंद है उन्हें खुले आकाश की खबर कैसे दे? खुला आकाश एक अनुभव है बड़ा सूक्ष्म प्राणों में उसका स्पर्श होता है गहरे में उसकी अनुभूति होती है लेकिन शब्दों में कैसे उसे कोई बांधे शब्द में बंधते ही आकाश आकाश नहीं रह जाता शब्द में बंधते ही विराट विराट नहीं रह जाता इधर शब्द में बांधा कि उधर अनुभव झूठा हुआ इसलिए बहुत हैं जो जान के चुप रह गए बहुत हैं जो जान के गूंगे हो गए गूंगे थे नहीं जानने ने गूंगा बना दिया बहुत थोड़े से लोगों ने हिम्मत की है दूर की खबर तुम तक पहुंचाने की वह हिम्मत दात देने के योग्य है, क्योंकि असंभव है चेष्टा माध्यम इतने अलग हैं समझे जैसे देखा सौंदर्य आंख से और फिर किसी को बताना हो और वो अंधा हो तो क्या करिएगा फिर कोई और माध्यम चुनने पड़ेगा आंख का माध्यम तो काम ना देगा तुमने तो आंख से देखा था सौंदर्य सुबह का या रात का तारों से भरे आकाश का अंधे को समझाना है आंख का माध्यम तो काम नहीं देगा तो सितार पर गीत बजाओ धुन बजाओ नाचो पैरों में घूंगर बांधो लेकिन माध्यम अलग हो गया जो देखा था वो सुनाना पड़ रहा है तो जो देखा था वो कैसे सुनाया जा सकता है जो आंख ने जाना वो कान कैसे जानेगा इससे भी ज्यादा कठिन है बात सत्य के अनुभव की क्योंकि अनुभव होता है निर्विचार में और अभिव्यक्ति देनी पड़ती है विचार में विचार सब झूठा कर देते फिर भी हिम्मतवर लोगों ने चेष्टा की करुणा के कारण शायद किसी के मन में थोड़ी भनक पड़ जाए न सही पूरी बात न सही पूरा आकाश थोड़ी सी मुक्ति की सुख हट आ जाए थोड़ी सी पुलक पैदा हो जाए न सही पूरा दृश्य स्पष्ट हो प्यास ही जग जाए सत्य न बताया जा सके ना सही लेकिन सत्य की तरफ जाने के लिए इशारा इंगित किया जा सके उतना भी क्या कम है हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा हजारों साल तक नरगिस रोती है कोई उसकी रोशनी को देखने और दिखाने वाला नहीं फिर कहीं कोई दीदावर पैदा होता है कहीं कोई एक आंख वाला पैदा होता है नरगिस को तो शायद एक आंख वाला भी उसकी रोशनी के लिए बोथ दिला देता होगा कि मत रो तू सुंदर है लेकिन सत्य के लिए तो और भी कठिनाई है हजारों साल में कभी कोई दीदावर वहां भी पैदा होता है फिर वो जो कहता है वो कोई गीत जैसा नहीं है हकलाने जैसा है वो नाच जैसा नहीं है लंगड़ाने जैसा है और नाच में और लंगड़ी की गति में जितना अंतर है किसी के मधुर गीत में और किसी के हकलाने में जितना अंतर है उतना ही अंतर सत्य को देखने में और सत्य को कहने में बहुत तो चुप रह गए उन्होंने ये झंझट ना ली लोगों ने पूछा भी ऐसे चुप रह जाने वालों से वो तो ढोंग कर गए कि दीवाने वो तो पागल बन गए उन्होंने तो अपने चारों तरफ एक पागलपन का अभिनय कर लिया धीरे धीरे लोग समझ गए कि पागल हो गए हैं छोड़ो भी चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते बहुत हैं जिन्होंने सत्य को जानकर अपने को पागल घोषित कर दिया है सूफी उनको मस्त कहते दुनिया उनको पागल समझ लेती झंझट मिटी, अब कोई पूछने भी नहीं आता कि क्या जाना पागल से कौन पूछता है लेकिन कुछ थोड़े से लोग इतना आसान रास्ता नहीं लेते वे लाख तरह की चेष्टा करते हैं कि तुम्हें किसी तरह जतला दें। तुम्हारा हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करते तुम्हारे भीतर तुम्हारे प्रेम की आग को जलाने की कोशिश करते ईंधन बन जाते हैं तुम्हारे हृदय में कि लपटे लगे हजार तरह के झूठ भी बोलते सिर्फ इसलिए कि सत्य की तरफ थोड़ा इशारा हो जाए तो यह पाप करने जैसा है लाउजू ने कहा है सत्य बोले नहीं कि झूठ हुआ नहीं जो भी बोला जाएगा वो झूठ हो जाएगा इसका यह अर्थ हुआ कि बुद्ध पुरुष झूठ बोलते रहे बोले तो झूठ ही बोले क्योंकि बोलने में सच तो आता नहीं बोलने में ही झूठ हो जाता है जैसे तुमने कभी देखा लकड़ी सीधी पानी में डालो तिरछी दिखाई पड़ने लगती है झूठ हो गया बाहर खींचो सीधी कि सीधी पानी में डालो फिर तिरछी दिखाई पड़ने लगती क्या हो जाता है पानी का माध्यम हवा के माध्यम से भिन्न तो हवा के माध्यम में लकड़ी का जो रूप है रंग है वो पानी में नहीं रह जाता जानते हो तुम भलीभांति कि लकड़ी सीधी है तुम नहीं डाली लेकिन तुम्ही को तिरछी दिखाई पड़ने लगती उनकी तो बात ही छोड़ दो सुनने वालों की जब सत्य को जानने वाला सत्य बोलने की कोशिश करता उसको खुद ही तिरछा दिखाई पड़ने लगता है भाषा का माध्यम अभिव्यक्ति का माध्यम नारद ने इन सूत्रों में भक्ति की कितने कितने धनुओं से व्याख्या की गई है उनके थोड़े से उदाहरण दिए अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण बताते भक्ति तो एक मत नाना है क्योंकि जिसको जैसा सूझा वैसी उसने अभिव्यक्ति दी जिसको जैसी समझ आई जिसका जैसा ढंग था उसने वैसे रंग भरे ये लक्षण भक्ति के नहीं अगर गौर से समझो तो ये लक्षण जिस भक्त ने भक्ति का गीत गाया उसके ये देखने के ढंग के संबंध में खबर देते जो देखा गया उस संबंध में कुछ भी खबर नहीं देते बहुत मत ही। बहुत मत होंगे ही क्योंकि भक्ति अनंत है उसके बहुत किनारे है और कहीं से भी घाट बना के तुम अपनी नौका को छोड़ दे सकते हो सागर में फिर जब तुम सागर की गहराइयों में पहुंचोगे मध्य में पहुंचोगे उस पार पहुंचोगे तो स्वभावता तुम उसी घाट की बात करोगे जिससे तुमने नाव छोड़ी थी और तुम कहोगे कि जिसको भी ना हो छोड़ ना हो वही घाट तुम्हें और घाटों का पता भी नहीं एक घाट काफी है तुम अपनी ही घाट का वर्णन करोगे दूसरा किसी और घाट से उतरा था सागर में सागर के घाटों का कोई हिसाब कोई हिंदू की तरह उतरा था कोई मुसलमान की तरह उतरा था कोई ईसाई की तरह उतरा था ये सब घाट है तीर्थ फिर जो जहां से उतरा उसी की बात करेगा दूसरे किनारे पर पहुंचकर भी तुमने जिस किनारे से नाव छोड़ी थी तुम्हारे दूसरे किनारे के अभिव्यक्ति में उस किनारे का हाथ रहेगा तो ये लक्षण जो भक्ति के भक्तों ने बताए इनमें ध्यान रखना जो जहां से पहुंचा उसने उसी की बात की ये चर्चा मंजिल की कम यात्रा की ज्यादा है यह आखिरी कदम की नहीं पहले कदम की है और ठीक भी है क्योंकि तुम जो चले नहीं हो उन्हें पहले कदम की ही जरूरत है आखिरी कदम की जरूरत भी नहीं दूसरे किनारे की चर्चा हो नहीं सकती हो भी तो तुम्हारे किसी काम की नहीं अभी तो इस किनारे से भी तुम दूर खड़े हो अभी तो इस किनारे पे आने के लिए भी तुम्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी और निश्चित ही सभी घाटों से नाव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं एक ही घाट पर्याप्त है सभी से छोड़ना भी चाहोगे तो कैसे छोड़ोगे जब भी छोड़ोगे एक ही घाट से छोड़ोगे किसी घाट पर पत्थर जड़े किसी घाट पर हीरे जड़े होंगे किसी घाट पर आकाश को छूते वृक्ष खड़े किसी घाट पर मरुस्थल होगा रेत का विस्तार होगा किसी घाट पर आदमी ने कुछ व्यवस्था कर ली होगी सीढ़ियां लगा ली होंगी किसी घाट पर कोई व्यवस्था ना होगी अराजक होगा पर इससे क्या फर्क पड़ता है नाव छूट जाती है सभी घाटों से सौर्य नाकू से ब्रह्मन हो कि बागे हरम छुप के हर आवाज़ में तुझको सदा देता हूँ मैं जो जानते हैं वो कहते हैं ये मंदिर के पुजारी के घंटों की आवाज़ हो कि मस्जिद के मुल्ला की सुबह की बांग हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता छुप के हर आवाज में तुझको सदा देता हूँ मैं हर आवाज में हर ढंग हर व्यवस्था में खोजने वाला तो वही चैतन्य वही प्राण प्यासे प्रेम के लिए आतुर। अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण बताते हैं पराशर के पुत्र व्यास के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है पूजा का अर्थ होता है परमात्मा को प्रतिस्थापित करना एक पत्थर की मूर्ति है या मिट्टी की मूर्ति है परमात्मा को उसमें आमंत्रित करना परमात्मा को कहना कि इसमें आओ और विराजो क्योंकि तुम हो निराकार कहां तुम्हारी आरती उतारूं? हाथ मेरे छोटे तुम छोटे बनो। तुम हो विराट कहां धूप दीप जलाऊं मैं छोटा हूं सीमित हूं तुम मेरी सीमा के भीतर आओ तुम्हारा और छोर नहीं कहा नाचूं? किस किसान में गीत गाऊं? तुम इस मूर्ति में बैठो पूजा का अर्थ है परमात्मा की प्रतिस्थापना सीमा में आमंत्रण इसलिए पूजा का प्रारंभ उसके बुलाने से अंग्रेजी में शब्द है गाड भगवान के लिए वो शब्द बड़ा अनूठा है उसका मूल अर्थ है जिस मूल धातु से वो पैदा हुआ है भाषा शास्त्री कहते हैं उस मूल धातु का अर्थ है जिसको बुलाया जाता है बस इतना ही अर्थ है जिसको बुलाया जाता है जिसको पुकारा जाता है वही भगवान है दूसरा जिसने कभी पूजा का रहस्य नहीं जाना देखेगा तुम्हें बैठे पत्थर की मूर्ति के सामने समझेगा ना समझ क्या कर रहे हो उसे पता नहीं कि पत्थर की मूर्ति अब पत्थर की नहीं मृण में चिन्ह में हो गया है क्योंकि भक्त ने पुकारा है भक्त ने अपनी व्यवस्था जारी कर जाहिर कर दी उसने कह दिया कि मैं मजबूर हूं तुम जैसा विराट मैं ना हो सकूंगा तुम कृपा करो तुम तो हो सकते हो मेरे जैसे छोटे मेरी अड़चने हैं मेरी शक्ति नहीं इतनी बड़ी कि तुम जैसा विराट हो सकू दया करो तुम ही मुझ जैसे छोटे हो जाओ ताकि थोड़ा संवाद हो सके थोड़ी गुफ्तगु हो सके दो बातें हो सके मैं फूल चढ़ा सकूं आरती उतार सकू नाच तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा सभी रूप तुम्हारे हैं ये एक और रूप तुम्हारा सही मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हारा कुछ खोएगा नहीं भक्त की आंख से देखना मूर्ति को नहीं तो तुम मूर्ति को ना देख पाओगे तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ेगा मिट्टी दिखाई पड़ेगी भक्त ने वहां भगवान को आरोपित कर लिया है और जब परिपूर्ण हृदय से पुकारा जाता है तो मिट्टी भी उसी की है मिट्टी उससे खाली तो नहीं पत्थर उसके बाहर तो नहीं वो वहां छिपा ही पड़ा है जब कोई हृदय से पुकारता है तो उसका विरवाह हो जाता है इसलिए भक्त जो देखता है मूर्ति में तुम जल्दी मत करना तुम नहीं देख सकते देखने के लिए भक्त की आंखें चाहिए बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा हजारों साल नरक सपनी बेनूरी पर रोती है पत्थर रोते हैं हजारों साल तब कहीं कोई पत्थर में परमात्मा को देखने वाला पैदा होता है आंख चाहिए पूजा का प्रारंभ है आमंत्रण में कि आओ विराज हो में मूर्ति तो झरोखा है वहां से हम विराट में झांकते हैं तुम अपने घर में खड़े हो झरोखे से आकाश में झांकते हो तुम चांद तारों की बात करो दूर फैले नील गगन की बात करो और कोई दूसरा हो जिसको सिर्फ चौकटा ही दिखाई पड़ता हो खिड़की का वो कहे कहा की बातें कर रहे हो पागल हो गए लकड़ी का चौकटा लगा है और तो कुछ भी नहीं कहा के चांद तारे तो जब तुम्हें मूर्ति में कुछ भी न दिखाई पड़े तो जल्दी मत करना तुम्हें चौकटा ही दिखाई पड़ रहा है भक्त जब हृदय पूर्वक बुलाता है तो मूर्ति खुल जाती उसके पट बंद नहीं रहते भक्त को उस मूर्ति के माध्यम से कुछ दिखाई पड़ने लगता है उसे देखने के लिए भक्त की ही आंखें चाहिए कहते हैं कि मजनू जब बिल्कुल पागल हो गया लेला के लिए तो उस देश के सम्राट ने उसे बुलवाया उसे भी दया आने लगी द्वार द्वार गली गली कूचे कूचे वो पागल लेला लैला, लैला चिल्लाता फिरता है गांव भर के हृदय पसीज गए लोग उसके आंसुओं के साथ रोने लगे सम्राट ने उसे बुलाया और कहा तू मत रो उसने अपने महल से बारह सुंदरियां बुलवाई और उसने कहा इस देश में भी तू खोजेगा पूरे तो ऐसी सुंदर स्त्रियां तुझे न मिलेंगी कोई भी तू चुन ले मजनू ने आंख खोली आंसू थमे एक एक स्त्री को गौर से देखा फिर आंसू बहने लगे और उसने कहा कि लैला तो नहीं सम्राटने का पागल तेरी लैला मैंने देखी साधारण सी स्त्री है तो नाहक ही बावला हुआ जा रहा है कहते हैं मजनू हंसने लगा उसने कहा आप ठीक कहते होंगे लेकिन लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए आपने देखी नहीं आप देख ही नहीं सकते क्योंकि देखने का एक ही ढंग है लैला को वो मजनू की आंख है वो आपके पास नहीं भगवान को देखने का एक ही ढंग है वो भक्त की आंख है तो कोई अगर मंदिर में पूजा करता हो तो नाहक हसम मत। मूर्ति भंजक होना बहुत आसान है क्योंकि उसके लिए कोई संवेदनशीलता तो नहीं चाहिए मूर्तियों को तोड़ देना बहुत आसान है क्योंकि उसके लिए कोई हृदय की गहराई तो नहीं चाहिए मूर्ति में अमूर्त को देखना बड़ा कठिन है वो इस जगत की सबसे बड़ी कला है आकार में निराकार को झांक लेना शब्द में शून्य को सुन लेना दृश्य में अदृश्य को पकड़ लेना उससे बड़ी और कोई कला नहीं है इसलिए प्रेम कलाओं की कला है सरताज है उसके पार फिर कुछ भी नहीं पूजा का अर्थ है आकार में आमंत्रण निराकार को और अगर तुमने कभी पूजा की है तो तुम जानोगे तुम्हारे बुलाने के पहले मूर्ति साधारण पत्थर का टुकड़ा है तुम्हारे बुलाने के बाद नहीं कृष्ण पूजा करते थे अनेक दिन बीत गए वो रोज रोते घंटों पूजा करते फिर एक दिन गुस्से में आ गए तलवार टंगी थी काली के मंदिर के सामने मूर्ति के सामने तलवार उतार ली और कहा बहुत हो गया इतने दिन से बुलाता हूं अगर तू नहीं होती तो मैं अब प्रगट हुआ जाता हूं या तो तू दिखाई दे तू हो या मैं मिटता हूं तलवार खींच ली एक क्षण और और गर्दन पर मारे लेते थे कि सब कुछ बदल गया मूर्ति जीवंत हो उठी वहां कालीना थी तो साकार हो उठा जो बंद थे पत्थर के थे मुस्कुराए आंखें जो पत्थर की थीं और जिनसे कुछ दिखाई न पड़ता था उन्होंने रामकृष्ण में झांका तलवार झनकार के साथ फर्श पर गिर गई रामकृष्ण छह दिन बेहोश रहे भक्त घबरा गए मित्र परेशान हुए डर तो पहले ही था कि आदमी थोड़ा पागल सा है ये अब और क्या हो गया छह दिन की बेहोशी के बाद जब होश में आए तो जो पहली बात कही वो यही कही कि इतने दिन होश में रखा अब फिर क्यों बेहोशी में भेजती इतने दिन होश में रखा छह दिन अब क्यों बेहोशी में भेजती फिर से बुला ले जामत रुक इतना विराट था इतना प्रगाढ़ था अनुभव कि अपने को संभाल न सके ढगमगा गए बूंद में जब सागर उतरे तो ऐसा होगा ही तुम्हारे आंगन में जब पूरा आकाश है तो तुम्हारे आंगन की दीवारें कहां तक संभली रहेंगी गिर जाएंगी उन छह दिनों रामकृष्ण ने चिन्हमे का जलवा देखा वो छह दिन सतत परमात्मा के साक्षात्कार के दिन थे वो उनकी पहली समाधि थी लेकिन पूजा का अर्थ यही है पहले परमात्मा को आमंत्रित करो फिर अपने को उसके चरणों में चढ़ा दो रामकृष्ण जैसे कि कह दो कि तू ही है अब मैं नहीं तुम जितने दूर तक परमात्मा को बुलाते हो जितनी गहराई तक बुलाते हो उतने दूर तक उतनी गहराई तक वो आता है तुम जब अपने को मिटाने को भी तत्पर हो जाते हो तो तुम्हारे अंतर्तम को छू लेता है तुम्हारी बिना आज्ञा के वो तुम में प्रवेश ना करेगा वो तुम्हारा सम्मान करता है वो कभी भी किसी की सीमा में आक्रमण नहीं करता बिन बुलाया मेहमान परमात्मा कभी नहीं होता तुम बुलाते हो मनाते हो बुझाते हो तो मुश्किल से आता है भक्ति खो गई है जगत से क्योंकि भक्ति की कला बड़ी कठिन है सब कुछ दांव पर लगाने की कला है जुआ है बड़ी हिम्मत चाहिए आंख के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए पारासर के पुत्र व्यास के अनुसार भगवान की पूजा में अनुराग होना भक्ति पूजा तो बहुत लोग करते हैं अनुराग होना चाहिए संस्कार वसात तो फिर भक्ति नहीं क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे घर के लोग मंदिर में जाते रहे तो तुम तो मंदिर जाते हो मस्जिद जाते रहे तो मस्जिद जाते हो आकार को पूजा तो आकार को पूछते हो निराकार को पूजा तो निराकार को पूछते हो औपचारिक परंपरागत लकीर के फकीर दूसरों के पदचिन्हों पर चलने वाले नहीं ऐसे ना होगा उधार कोई परमात्मा तक कभी नहीं पहुंचता तुम्हारी प्यास चाहिए परंपरा नहीं तुम्हारी आंख चाहिए लकीर की फकीरी और उसका अंधापन नहीं तो शर्त है पूजा में अनुराग प्रेम चाहिए वैसा ही प्रेम चाहिए जैसा जब तुम किसी के प्रेम में पड़ जाते हो तो सब औपचारिकता खो जाती है सब शिष्टाचार खो जाता है पहली दफा तुम किसी और ही गहराई से बोलना शुरू करते हो इसके पहले भी बोलते रहे थे लेकिन वो ओठों की बात थी अब हृदय बोलता है पहली दफा तुम किसी और भी किसी और ही हवा में और किसी और ही माहौल में जीते हो क्या हो जाता है साधारण प्रेम में क्या होता है दूसरे में तुम्हें कुछ दिखाई पड़ने लगता है जो अब तक तुम्हें कभी किसी में दिखाई न पड़ा था तुम्हारी आंख खुलती है तुमने कभी ख्याल किया प्रेमी दूसरों को पागल मालूम पड़ते अगर कोई दूसरा किसी के प्रेम में पड़ जाए और दीवाना हो जाए तो तुम हंसोगे तुम कहोगे पागल है ना समझ समझ में आ होश में आ क्या कर रहा है सारी दुनिया हंसती है प्रेमी प्रेमी पर क्योंकि सारी दुनिया अंधी है और प्रेमी के पास आंख आ गई है उसे कुछ दिखाई पड़ता है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता हम खुदा के भी कभी कायल न थे उनको देखा तो खुदा याद आया प्रेमी पहली दफा किसी साधारण व्यक्ति में परमात्मा के दर्शन कर लेता कोई झलक पाता है तुम जिसके प्रेम में पड़ जाते हो वहीं तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सी झलक पहली दफा मिलती तुम्हारा आस्तिक होना शुरू हुआ प्रेम आस्तिकता की पहली गंध पहली लहर प्रेम आस्तिकता की तरफ पहला कदम क्योंकि कम से कम चलो एक में ही सही परमात्मा दिखा तो और एक में दिखा तो सब में भी दिख सकता है ना भी दिखे तो भी इतना तो तुम समझ ही सकते हो कि एक में दिखा तो सब में भी होगा लेकिन जल्दी ही तुम्हारी प्रेम की आंख धुंधली हो जाती जिसमें तुम्हें परमात्मा दिखा था वो भी एक ख्वाब एक सपना हो जाता है जल्दी ही तुम भूल जाते हो धूल जम जाती जब प्रेम की घटना घटे तो जल्दी करना उसे पूजा बनाने की अन्यथा समय ढांक देगा इसलिए मैं कहता हूं जवानी पूजा के दिन है लेकिन लोग कहते हैं पूजा बुढ़ापे में करेंगे वे कहते हैं जवानी में प्रेम करेंगे बुढ़ापे में पूजा करेंगे इतना फासला प्रेम और पूजा में होगा तो प्रेम तो मर ही जाएगा पूजा आ ना पाएगी लोग यही कह रहे हैं कि प्रेम तो जवानी में करेंगे जब प्रेम मरने लगेगा मर ही जाएगा तब फिर पूजा कर लेंगे और असलियत यह है कि प्रेम ही पूजा बनता है प्रेम के मरने से पूजा नहीं आती प्रेम के पूरे निखरने से पूजा बन जाती एक में जो दिखाई पड़ा है अब इस सूत्र को पकड़ लेना और इसको औरों में भी देखने की कोशिश करना जब आंख ताजी हो लहर नई हो उमंग अभी जोश भरी हो उत्साह युवा हो तो जल्दी कर लेना जो तुम्हें अपनी प्रेसी में प्रेमी में दिखा हो अपने बच्चे में दिखा हो अपने बेटे में दिखा हो मित्र में दिखा हो जल्दी कर ना क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास आंख है उस वक्त सारे जगत को गौर से देख लेना तुम अचानक पाओगे वो सभी के भीतर छिपा है क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं पूजा में अनुराग पूजा करते तुम बहुत लोगों को देखोगे लेकिन अनुराग नहीं प्रेम नहीं पूजा तो है विधि विधान है सात दफा आरती उतारनी तो तुम सात दफा आरती उतार देते गिनती से उतारते हो कहीं आठ ना हो जाए वहां भी कंजूसी है रामकृष्ण पूजा करते तो कभी कभी दिन दिन भर करते हैं। खाना पीना भूल जाते हैं। उनकी पत्नी शारदा द्वार पर खड़ी वो कहती कि परमहंस देव समय निकला जा रहा है सूर्यास्त हुआ जा रहा है दिन भर से आप भूखे, मगर वहां कोई परमहंस देव है कि सुने वो नाच रहे भूख की खबर किसको लगे भूख की याद किसको आए जो भगवान का भोग लगा रहा हो संसार के भोजनों से क्या याद आए गिर पड़ते तभी उठा के लाए जाते अपने से ना आते बहुत दफे उन्हें कहा गया ऐसा ना करें पूजा ठीक है घड़ी दो घड़ी की ठीक है पर राम कृष्ण कहते कि घड़ी दो घड़ी की याद रह जाए तो पूजा होती ही नहीं तुमने कभी अपने को पूजा करते देखा बीच बीच में तुम घड़ी देख लेते घड़ी को वहीं रखाया करे जहां जूते छोड़ाते हो जूते भीतर भी आ जाए मंदिर के तो मंदिर खराब ना होगा घड़ी नहीं आनी चाहिए जूतों में ऐसा कुछ भी नहीं घड़ी नहीं आनी चाहिए क्यों क्योंकि परमात्मा है शाश्वत समय को अपने साथ लिए तुम उसे न छू सकोगे वो है अनंत तुम क्षणों को साथ लिए बैठे हो और तुम्हारा मन बार बार देख रहा है कि कब दुकान जाए कब दफ्तर जाए कब बाजार जाए तो अच्छा है जाना ही मत ऐसा समय जो तुमने मंदिर में बिताया और बाजार के सोच में बिताया बिल्कुल व्यर्थ गया इसका उपयोग बाजार में ही कर लेना कुछ तो लाभ होगा ये तो कुछ भी लाभ ना हुआ मैंने देखा है लोगों को पूजा करते नमाज पढ़ते मैं राजस्थान जाता था अक्सर तो चित्तौड़गढ़ पर गाड़ी बदलती सांझ का नमाज का समय होता कोई घंटे भर गाड़ी रुकती। तो जितने भी मुसलमान होते ट्रेन में वो उतर के नमाज करने लगते बिछा लेते अपना चादर बैठ जाते नमाज करने मगर हर मिनट दो मिनट में पीछे लौट कर देखते रहते कि गाड़ी छूट तो नहीं गई ये मैंने बहुत बार देखा एक मुसलमान मित्र मेरे साथ ही यात्रा कर रहे थे वो भी पूजा के लिए गए नल के पास प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपना चादर बिछाली पूजा करने बैठ गए मैं उनके पीछे खड़ा हो गए जब उन्होंने गर्दन पीछे मोड़ी तो मैंने उनकी गर्दन वापस पकड़ के उस तरफ मोड़ दी बहुत नाराज हुए उस वक्त तो कुछ बोल ना सके जल्दी जल्दी उन्होंने नमाज पूरी की कहा ये क्या मामला है आपने क्यों मेरी गर्दन इस तरफ मोड़ी इस तरफ अगर गर्दन रखनी हो तो इसी तरफ रखो उस तरफ रखनी हो तो उसी तरफ रखो ये कैसी नमाज हुई ये कैसी पूजा हुई कि बीच बीच में ख्याल है कि गाड़ी छूट ना जाए गाड़ी छूट ना जाए इसमें परमात्मा छूटा जा रहा है मैंने उनसे कहा तुम या तो गाड़ी पकड़ लो या परमात्मा पकड़ लो कोई जरूरत नहीं मत करो नमाज झूठी तो मत करो कम से कम इतने सच्चे तो रहो कि नहीं है हृदय में तो ना करेंगे रामकृष्ण बहुत दिन तक मंदिर ना जाते वो कहते जब भीतर ही नहीं है तो कैसे जाओ कैसे धोखा दूं परमात्मा को कैसे धोखा दूं किस मुंह से भीतर जाऊं द्वार के बाहर से बाहर बाहर क्षमा मांग के लौट आते मंदिर में भीतर न जाते सीढ़ियों पर से क्षमा मांग लेते माफ कर भाव नहीं करूंगा तो धोखा होगा झूठ होगा लेकिन तुम्हारा सब झूठ हो गया है जिससे तुम्हें प्रेम नहीं उससे तुम कहते हो प्रेम जिससे देख कर तुम्हारे भीतर कोई मुस्कुराहट नहीं आती तुम मुस्कुराते हो जिसे देखकर भीतर अभिशाप देने का भाव उठता है उसको आशीर्वाद देते हुए अपने को दिखलाते हो इन झूठों से घिरे तुम अगर परमात्मा के पास भी जाओगे तो तुम इन्हीं झूठों का प्रयोग वहां भी करोगे फिर पूजा वैसी ही हो जाएगी जैसी सारी दुनिया में हो रही कितने लोग हैं अनगिनत पूजा कर रहे हैं और पूजा की गंध कहीं भी नहीं अनुभव में आती कितने लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं अगर सच में ही इतनी प्रार्थनाएं हो तो जैसे आकाश में भाप उठ उठ के बादल बन जाते ऐसे प्रार्थनाओं के बादल बन जाए प्रार्थना बरसने लगे मेघ घने हो जाए आकाश में जल न बरसे प्रार्थना भी बरसे नदी नाले प्रार्थना से भर जाए जितने लोग प्रार्थना करते हैं अगर ये सच में ही प्रार्थना करते हो ठीक है व्यास की परिभाषा भी ठीक है भगवान की पूजा में अनुराग भक्ति फिर गर्गाचारी के मत से भगवान की कथा में अनुराग भक्ति है पूजा में कुछ करना होता है निश्चित ही व्यास थोड़े सक्रिय वृत्ति के रहे होंगे कुछ करना पड़ता है आरती उतारनी पड़ती फूल चढ़ाने पड़ते घंटी बजानी पड़ती कुछ करना पड़ता है इसे समझ लें व्यास निश्चित ही सक्रिय प्रकृति के रहे होंगे गर्गाचारी निष्क्रिय प्रकृति के रहे होंगे क्योंकि व्यास जहां कहते हैं पूजा आदि में अनुराग वहां गर्गाचारी कहते हैं भगवान की कथा में कोई सुनाए हम सुने रस से सुने डूब के सुने मिट के सुने पर कोई सुनाए हम सुने भगवान की कथा में अनुराग तुमने कभी ख्याल किया कथाओं में तो तुम्हें भी अनुराग है भगवान की कथा में नहीं पड़ोसी की पत्नी किसी के साथ भाग गई इस कथा को तुम कितने रस से सुनते हो खोद खोद के बातें निकलवा लेते हो हजार काम हो रोक देते हो छोटे गांव में एक आदि भाग जाए तो पूरे गांव में काम धंधा बंद हो जाता है उस दिन पूरा गांव उसी चर्चा में लग जाता है किसी के घर चोरी हो जाए कुछ भी हो जाए अखबार तुम पढ़ते हो वो कथा का रस है लेकिन भगवान की कथा में अब कोई रस नहीं और अगर कभी तुम भगवान की कथा में भी रस लेते हो तो वो रस भगवान की कथा का नहीं होता उसमें भी कारण वही होंगे जिन कारणों से तुम और कथाओं में रस लेते थे कोई की स्त्री किसी के साथ भग गई राम की स्त्री को रावण भगा ले गया तो तुम उसमें भी रस लेते हो लेकिन तुम ख्याल करना रस तुम्हारा रावण सीता को भगा ले गया इसमें राम की कथा में नहीं गर्गाचारी कहते हैं भगवान की कथा में अनुराग ऐसे सुनना जैसे प्यासा जल पीता है ऐसे सुनना जैसे तुम बिल्कुल खाली हो कान ही हो गए तुम्हारा सारा अस्तित्व बस कान पर ठहर गया हृदय पूर्वक सुन तो परमात्मा का स्मरण अनेक अनेक रूपों में तुम्हें भर देगा कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम अगर शांत बैठ के सुन भी सको तुम यहां मुझे सुन रहे हो यह भगवान की कथा है यहां तुम ऐसे भी सुन सकते हो जैसे और साधारण बातें सुनते हो तुम ऐसे भी सुन सकते हो जैसे तुम्हारा पूरा जीवन दांव पर लगा जीवन और मृत्यु का सवाल है मैंने सुना मुल्ला मुला ने अपनी पत्नी को कहा था कि आज मैं आराम चाहता हूं किसी को मिलाना मत कोई आ भी जाए तो कह देना घर पर नहीं लेकिन वो बैठा ही था आराम करने कुर्सी पे की पत्नी आई उसने कहा सुनो एक आदमी दरवाजे पे खड़ा है मुल्ला ने कहा अभी मैंने कहा भी देर भी नहीं हुई कि मुझे आज दिन भर विश्राम करना है अभी शुरुआत भी नहीं हुई मैं कुर्सी पे ठीक से बैठ भी नहीं पाया तो उसकी पत्नी ने कहा लेकिन वो आदमी कहता जीवन मरण का सवाल है। तब तो मुला भी उठाया जब जीवन मरण का सवाल हो तो कैसा विश्राम बाहर गया तो पाया कि वो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट जीवन मरण का सवाल जीवन मरण का सवाल हो तभी तुम उठोगे तभी तुम जगोगे भगवान तुम्हारे लिए जीवन मरण का सवाल है या नहीं अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल मत सुनो क्योंकि वो समय व्यर्थ ही गया तुम जो सुनोगे वो किसी सार का नहीं होगा क्योंकि सार तो तुम्हारे सुनने में छिपा है सार कहने में नहीं छिपा है सार तुम्हारे सुनने में छिपा है अगर तुम सुनने के लिए ही परिपूर्ण तैयार होकर नहीं आ गए हो अगर ये सवाल तुम्हारे जीवन मरण का नहीं अगर तुम अभी भी परमात्मा को किनारे पे टाल के अपने संसार में लगे रह सकते हो अच्छा है तुम संसार में ही लगे रहो कभी न कभी उबोगे कभी न कभी लौटोगे कभी तो वो घड़ी आएगी जब तुम्हारी अंधेरी रात तुम्हें दिखाई पड़ेगी और सुबह की पुकार तुम्हारे मन में उठेगी कभी तो वो घड़ी आएगी तुम अपने कूड़ा करचर से घेरे घेरे किसी दिन तो दुर्गंध को अनुभव करोगे की गंध की तलाश शुरू होगी लेकिन जल्दी मत करो अगर दुर्गंध से अभी लगाओ बाकी है, तो भोगी लो दुर्गंध को चुकी जाओ रिक्त ही हो जाने दो उस अनुभव से अपने को नहीं तो तुम सुन न पाओगे मैं एक पंजाबियों की सभा में बोलने गया उस सभा के बाद फिर मेरा जाने का जाने का किसी सभा में मन न रहा कृष्णाष्टमी थी और पंजाबी हिंदुओं का मोहल्ला था मैं तो चकित हुआ वहां व्याख्यान देने वाले व्याख्यान दे रहे थे और ऐसी भी स्त्रियां थी उस सभा में स्त्रियां ही ज्यादा थी जो बोलने वालों की तरफ पीठ की आपस में गपशप कर रही थी वहां झुंड के झुंड बने थे बड़ी भीड़ थी मुझसे भी उन्होंने प्रार्थना की मैंने कहा तुम पागल हो यहां कोई सुनने वाला ही नहीं है यहां लोग अपनी बातचीत में लगे बोलने वाले बोले जा रहे मैंने कहा मुझे जाने दो इनकी कोई तैयारी सुनने की नहीं है ये सुनने को इनमें आया भी नहीं कृष्ण से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है तो मंदिरों में जाओ स्त्रियां जो चर्चा मंदिरों में कर रही पुरुष जो बातचीत मंदिरों में कर रहे हैं उसका मंदिर से कुछ लेना देना नहीं वही राजनीति वही उपद्रव बाहर के वहां भी ले आते वही घर के बाहर के झगड़े वहां भी ले आते परमात्मा की कथा तो तुम तभी सुन सकते हो जब तुम पूरे रिक्त होकर सुनो ठीक कहते हैं गर्गाचारी भगवान की कथा में अनुराग और जिस दिन इस कथा में अनुराग आता है उसी दिन संसार की कथा में अनुराग खो जाता है तुम व्यर्थ की बातें मत सुनो क्योंकि ये सिर्फ सुनना ही नहीं है जो तुम सुनते हो वो तुम्हारे भीतर इकट्ठा हो रहा है थोड़ा सोचो अगर पड़ोसी तुम्हारे घर में कूड़ा फेंक दे तो तुम झगड़ा करने को तैयार हो जाते और पड़ोसी तुम्हारे मन में हजार कूड़ा फेंकता रहे तो तुम झगड़ा तो करते नहीं तुम रोज प्रतीक्षा करते हो कि कब आओ कब थोड़ी चर्चा हो तुम्हें घर के कूड़ा करकट से भी इतनी समझ है उतनी समझ तुम्हें भीतर के कूड़ा करकट की नहीं रोको अपने को व्यर्थ की बात सुनने से नहीं तो सार्थक को सुनने की क्षमता खो जाएगी अकारण आवश्यक न हो ऐसा सब सुनना त्याग दो ताकि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें फिर से उपलब्ध हो जाए और भगवान का नाम तुम्हारे कान में पड़े तो वो बहुत से विचारों की भीड़ में न पड़े अकेला पड़े वो चोट अकेली हो तो तुम्हारे हृदय के झरने फिर से खुद सकते हैं संडल के मत से आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति व्यास सक्रिय घाट से उतरे होंगे गर्गाचारी निष्क्रिय घाट से उतरे होंगे पर दोनों सरल व्यक्ति रहे होंगे बड़े विचारक नहीं सीधे साधे इनोसेंट निर्दोष भोले भाले सांडिल्य विचारक मालूम होते उनकी परिभाषा दार्शनिक की परिभाषा है वे कहते हैं आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना भक्ति दार्शनिक व्याख्या है अपने में साधारणता आदमी को रस होता है साधारणता उसे तुम स्वार्थ कहते हो स्वार्थ अपने में रस है लेकिन बिना समझ का चाहते तो तुम हो कि सुख मिले मिलता नहीं चाहे तो ठीक है जो तुम करते हो उस चाह के लिए उसमें कहीं कोई गलती स्वार्थ और आत्मरति में यही फर्क है स्वार्थ भी अपने सुख की खोज करता है लेकिन गलत ढंग से परिणाम हाथ में दुख आता है आत्मरति भी अपने सुख की खोज करती है लेकिन ठीक ढंग से परिणाम सुख आता है तुम भी अपने ही सुख के लिए जी रहे हो लेकिन अभी तुमने अपने को जो समझा है वो अहंकार है आत्मा नहीं अभी तुम्हारा स्वा अहंकार है झूठा है जिस दिन तुम्हारा वास्तविक होगा आत्मा होगी उस दिन तुम पाओगे स्वार्थ ही परमार्थ उस दिन अपने आनंद की खोज कर लेने में ही तुमने सारी दुनिया के आनंद के लिए द्वार खोले उस दिन तुम सुखी हुए तो तुमने दूसरे को भी सुखी होने की संभावना बताई उस दिन तुम्हारा दिया जला तो दूसरों के बुझे दिए भी जल सकते इसका भरोसा उनमें तुमने पैदा किया और फिर तुम्हारे जले दिए से न मालूम कितने बुझे दिए भी जल सकते आत्मरति का अर्थ है वस्तुतः सच्चा स्वार्थ उसमें परार्थ अपने आप आ जाता है जिसे तुम स्वार्थ समझते हो वो परार्थ के विपरीत है और जिसको आत्मज्ञानियों ने आत्मरति कहा है परम स्वार्थ कहा है वो परार्थ के विपरीत नहीं है परार्थ उसमें समाहित है समाविष्ट है आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना भक्ति अब इसे समझो तुम अपने को प्रेम करते हो ठीक स्वाभाविक है इस प्रेम के कारण तुम ऐसी चीजों को प्रेम करते हो जो तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है उनसे तुम दुख पाते हो चाहते सुख हो मिलता दुख है आकांक्षा में भूल नहीं है आकांक्षा को प्रयोग में लाने में तुम ठीक ठीक समझदारी का उपयोग नहीं कर रहे हो बुद्ध भी स्वार्थी है कबीर भी कृष्ण भी लेकिन वे परम स्वार्थी हैं वे भी अपना साध रहे आनंद लेकिन इस ढंग से साध रहे कि मिलता है तुम इस ढंग से साध रहे हो कि मिलता कभी नहीं साधते सदा हो मिलता कभी नहीं तुम कुछ ऐसी चीजों से अनुराग करने लगते हो जो कि तुम्हारे स्वभाव के विपरीत जैसे समझो तुम धन को प्रेम करने लगो तो तुम अपने स्वभाव के विपरीत जा रहे हो क्योंकि धन है जड़ तुम हो चैतन्य चैतन्य को प्रेम करो जड़ को मत करो अन्यथा जड़ता बढ़ेगी और चैतन्य अगर जड़ता में फंसने लगे तो कैसे सुखी होगा धन का उपयोग करो प्रेम मत करो प्रेम तो चैतन्य से करो तुम पद की पूजा करते हो पद तो बाहर है तुम पद के आकांक्षी हो लेकिन पद तो बाहर है तुम भीतर हो तो तुम में और तुम्हारे पद में कभी तालमेल ना हो पाएगा तुम भीतर रहोगे पद बाहर रहेगा कोई उपाय नहीं भीतर तो तुम दिनहीन ही नहीं बने रहोगे कितना ही धन इकट्ठा कर लो अपने चारों तरफ कितने ही बड़े पद पर बैठ जाओ कितना ही बड़ा सिंहासन बना लो तुम्हारे भीतर सिंहासन न जा सकेगा न धन जा सकेगा न पद जा सकेगा वहां तो तुम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी रहोगे भिखारी को राज सिंहासन पर बिठा दो क्या फर्क पड़ेगा बाहर धन होगा शायद भूल भी जाए बाहर के धन में कि भीतर अभी भी निर्धन तो ये तो और आत्मघाती हुआ ये स्वार्थ न हुआ ये तो मूढ़ता हुई असली धन खोजो असली धन भीतर है, असली पद खोजो असली पद चैतन्य का है चैतन्य की सीढ़ियों पर ऊपर उठो उठने तो चैतन्य की उड़ान उठने तो ऊर्जा चैतन्य की परमात्मा तक ले जाना है उसे मनुष्य जब तक परमात्मा ना हो जाए तब तक तृप्ति नहीं मनुष्य परमात्मा होने की अभिप्सा है इससे पहले कोई पड़ाव नहीं कोई मुकाम नहीं पहुंचना है उस आखिरी मंजिल तक लेकिन तुम बीच में बहुत से पड़ाव बना लेते हो पड़ाव ही नहीं उनको मुकाम बना लेते हो मंजिल समझ लेते हो कोई धन को ही इकट्ठा करना अपना जीवन का लक्ष्य मान लेता है सांडिल की परिभाषा दार्शनिक है बहुमूल्य है आत्मरति के अविरोधी विषय अनुराग तुमने अब तक आत्मरति के विरोधी विषय में अनुराग किया है आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग करोगे तो परमात्मा शब्द को बीच में लाने की जरूरत भी नहीं तुम धीरे धीरे परमात्मा स्वरूप होने लगोगे जब भी तुम्हारे सामने चुनाव हो तो सदा ध्यान रखना जड़ को मत चुनना चैतन्य को चुनना जब भी दो चीजों में से एक चुननी हो तो उसमें देख लेना कौन ज्यादा चैतन्य है जैसे प्रेम और धन में चुनना हो तो प्रेम चुनना फिर प्रेम और भक्ति में चुनना हो तो भक्ति चुनना संसार और परमात्मा में चुनना हो तो परमात्मा चुनना इसे अगर तुम समझ लो तो सांडिल्य की परिभाषा में ईश्वर का नाम ही नहीं जरूरत नहीं है उसको कहने की वो छिपा है इस सूत्र को मान के अगर तुम चले तो उसे पालोक है अब तुम फर्क देख सकते हो ये तीनों व्यक्तित्वों का फर्क है सांडिल्य बुद्ध जैसा व्यक्ति रहा होगा परमात्मा की कोई जरूरत नहीं बुद्ध ने कहा ध्यान खोज लो सांडल्य कह रहा है चैतन्य खोज लो क्योंकि वही अविरोधी है तो उससे तुम्हारा तालमेल बैठेगा देव के मत से फिर नारद अपना मत देते नारद के मत से अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा विस्मरण होने से परम व्याकुल होना भक्ति संस्कृत में जहां जहां हिंदी में अनुवाद किया है लोगों ने चूक हुई सभी ने अनुवाद किया है क्योंकि ऐसा लगता है ठीक नहीं कहना नारद खुद ही शास्त्र लिख रहे हैं तो हिंदी में अनुवादों ने अनुवादकों ने लिखा है देवऋषि के मत से लेकिन संस्कृत में नारदस्तु नारद के मत से नारद अपने ही नाम का उपयोग कर रहे हैं इसमें बड़ी बात छिपी है नारद अपने व्यक्तित्व को भी अपने से ही दूर रख रहे हैं जितना सांडिल्य जितना गर्गाचारी जितना व्यास ऐसा नहीं कहते कि मेरे मत से उसमें तो मत के प्रति जरा मोह हो जाएगा मेरा मत ये नारद का मत है नारद भी ऐसा ही कहते स्वामी राम अपने को हमेशा इसी तरह बोलते थे राम को भूख लगी राम को प्यास लगी ऐसा ना कहते थे मुझे प्यास लगी मुझे भूख लगी अमरीका गए तो लोग वहां बड़े हैरान होते थे पहले ही दिन जब वो एक बगीचे से शाम को घूम के लौटे तब तो गेरुआ वस्त्र बड़ी अनूठी चीज थी बड़ी भीड़ लग गई वहां अब तो न लगेगी कम से कम पंद्रह हजार मेरे सन्यासी सारी दुनिया में गेरुआ वस्त्र जल्दी उनको लाखों तक पहुंचा देना लेकिन उस समय बड़ी नई बात थी तो भीड़ लग गई लोग कंकड़ पत्थर फेंकने लगे कि कोई दीवाना आ गया। राम हंसते रहे भीड़ में से किसी को दया आई कि आदमी हो सकता है पागल हो लेकिन दया योग्य है उसने भीड़ को हटाया उनको बचाया उनको ले चला रास्ते में उसने पूछा कि तुम हंसते क्यों थे तो उन्होंने कहा राम की इतनी पिटाई हो रही थी और मैं ना हंसू तो उसने कहा क्या मतलब क्योंकि उसे पता नहीं था उनकी आदत का वो कहने लगे राम की इतनी हंसाई हो रही थी लोग पत्थर मार रहे गालियां दे रहे और मैं ना हंसू मैं खड़ा दूर देख रहा अपने ही नाम को इस तरह अगर तुम दूर कर लो तो बड़ी मुक्ति अनुभव होती तब तुम अपने व्यक्तित्व से अलग हो गए तब तुम साक्षी भाव में प्रविष्ट हो गए ठीक क्या नारद ने कहा नारदस्थ और नारद का मत है सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा विस्मरण होने से परम व्याकुल होना भक्ति सांडिल्य दार्शनिक है नारद भक्त सांडिल्य विचारक है नारद प्रेमी सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना प्रेमी की यही तो खूबी है कि वो कुछ भी बचाना नहीं चाहता सब अर्पण करना चाहता जितना अर्पण करता है उतने उससे लगता है कम ही तो किया और करूं और करूं आखिर में वो अपने को भी अर्पण कर देता है सब अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने से परम व्याकुल होना परम व्याकुलता पकड़ ले व्याकुलता ही व्याकुलता रह जाए ऐसा समझो कि तुम रेगिस्तान में भटक गए जल चुक गया दूर दूर तक कहीं कोई मरुद्धान नहीं हरियाली का कोई पता नहीं सागर है सूखी रेत का प्यास तो तुम्हें पहले भी लगी थी लेकिन आज तुम पहली दफे जानोगे कि परम प्यास क्या है प्यास तो बहुत दफे लगी थी लेकिन पानी सदा उपलब्ध था जरा लगी थी और पी लिया था आज तुम्हारा रोआ रोआ रोएगा आज तुम्हारा रोआ रोआ तड़फेगा एक एक-एक रोए में तुम प्यास अनुभव करोगे कंठ में ही नहीं तुम्हारा सारा व्यक्तित्व तुम्हारा सारा होना प्यास में रूपांतरित हो जाएगा तब परम व्याकुल जब ऐसे नहीं कि तुम ऐसी बुलाते हो परमात्मा को कि आ जाओ तो ठीक ना आए तो भी कोई बात नहीं नहीं ऐसे बुलाते हो जैसे रेगिस्तान में कोई पानी को खोजता है तड़फता है मछली को डाल दो रेत पर पानी से निकालकर जैसे तड़फती वैसी परम प्यास सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने से परम व्याकुल होना अभी तो हमने जिसे प्यास समझा वो प्यास नहीं अभी तो हमने जिसे धन समझा धन नहीं अभी तो हमारी सारी समझ ही गलत है हम भूल को अपनी इल्मन समझे गुरबत के मुकाम को वतन समझे मंजिल पे पहुंच के झाड़ देंगे इसको ये गर्द सफर है जिसको तन समझे अभी तो हमारी सारी समझ उल्टी अभी तो हम ना समझी को समझदारी समझे अभी तो हम अहंकार को आत्मा समझे अभी तो हमने शरीर को अपना होना समझा है हम भूल को अपनी इल्म फन समझे गुरबत के मुकाम को वतन समझे रात भर का पड़ाव ठहर जाने के लिए सराय है कि धर्मशाला है उसको हम घर समझे मंजिल पे पहुंच के झाड़ देंगे इसको मंजिल पे पहुंचोगे तब पता चलेगा कि जैसे यात्री राह की धूल झाड़ देता है ऐसे ही ये सब जिसे तुम धन समझे हो जिसे तुम अपना समझे हो ये सब झड़ जाए ये गर्द सफर है जिसको तन समझे ये राह की धूल है इससे ज्यादा नहीं ये तुम नहीं हो तुम तो साक्षी हो शरीर के पीछे जो शरीर को देखने वाला मन के पीछे जो मन को भी देखने वाला तुम तो वही परम साक्षी हो सब छोड़ दो परमात्मा पर इनमें से कुछ भी अपना मत समझो शरीर भी उसका है उसी पर छोड़ दो मन भी उसी का है उसी पर छोड़ दो कर्म भी उसी के हैं उसी पर छोड़ दो तुम कर्ता ना रह जाओ साक्षी हो जाओ तो नारद के हिसाब से सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा विस्मरण होने से परम व्याकुल होना जरा हटे परमात्मा से तो वही हालत हो जाए जो मछली की हो जाती सागर से हटके जरा भूले उसे तो तड़फ हो जाए ठीक ऐसा ही है नारद कहते हैं ये सब जो परिभाषाएं हैं ठीक ऐसा ही है ये सब परिभाषाएं ठीक है इनमें कोई परिभाषा गलत नहीं है सभी अधूरी है। पूरी कोई भी नहीं सभी ठीक हैं गलत कोई भी नहीं भाषा का स्वरूप ऐसा है कि अधूरा ही रहेगा सत्य के इतने पहलू हैं कि तुम चुका ना पाओगे और एक आदमी एक ही पहलू की बात कर पाता है एक महाकवि की मृत्यु हुई तो उसके मित्रों ने मरने के पहले पूछा कि तुम्हारी कब्र पर क्या लिखेंगे तो उसने कहा लिख देना सिर्फ एक शब्द अनफिनिश्ड अधूरा तो पूछने लगे क्यों क्या तुम सोचते हो तुम अधूरे मर रहे हो क्योंकि तुम्हारे गीत पूरे तुम्हारा यश पूरा सम्मान पूरा तुम एक सफल जिंदगी जिए तुमने खूब आदर पाया क्या तुम भी अधूरे मर रहे हो तो उस कवि ने कहा इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कितना हमने किया कितना गाया कुछ भी करो जीवन का स्वभाव अधूरा है हारे हुए तो यहां हारे हुए जाते ही हैं जीते हुए भी हारे हुए जाते हैं गरीब तो गरीब मरते ही हैं, अमीर भी गरीब मरते हैं जिनके पास नहीं है वो तो अधूरे रहते ही है जिनके पास है वो भी अधूरे रहते हैं, क्योंकि जीवन का स्वभाव अधूरा है ऐसे ही मैं तुमसे कहूंगा भाषा का स्वभाव अधूरा है कुछ भी कहोगे वो पूरा चुकता ना हो पाएगा बड़ी बातें छोड़ो एक छोटे से गुलाब के फूल के संबंध में भी पूरी बातें नहीं कही जा सकती अगर एक छोटे से गुलाब के फूल के संबंध में तुम पूरी पूरी बात कहना चाहो तो तुम्हें पूरे ब्रह्मांड के संबंध में जो भी है सब कुछ वो कहना पड़ेगा तभी उस गुलाब के संबंध में पूरी बात होगी क्योंकि उसकी जड़ें जमीन से जुड़ी उसकी पखुड़ियाँ सूरज से जुड़ी उसकी श्वास हवाओं से जुड़ी है उसके भीतर बहती अस्थार बादलों से जुड़ी है सागरों से जुड़ी है तुम अगर एक छोटे से गुलाब के फूल के संबंध में सब कहना चाहो तो तुम बड़ी अड़चन में पड़ जाओगे तुम पाओगे कि ये तो धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड के संबंध में सब कहना हो जाएगा नहीं पूरा कहना असंभव है सत्य बहुत बड़ा है कथनी बड़ी छोटी जीवन में परमात्मा को छोड़ के सब मिल सकता है और तुम अधूरे रहोगे उदास रहोगे दुखी रहोगे पीड़ित रहोगे और कुछ भी ना मिले परमात्मा मिल जाए तो पूरा मिल जाता है क्योंकि परमात्मा खंड खंड नहीं हो सकता मिलता है तो पूरा नहीं मिलता तो नहीं मेरे पास बहुत लोग आते हैं वो कहते हैं हमारे पास सब है लेकिन बड़ी उदासी है। अब क्या करें जब नहीं थी इतनी व्यवस्था तब तो एक आसरा भी था कि कभी जब सब होगा तो सब ठीक हो जाएगा वो आसरा भी छिन गया मैं कदों के भी आस पास रही गुल रुखों से भी रूस नास रही जाने क्या बात थी इस पर भी जिंदगी उम्र भर उदास रही मधुशालाएं पास थीं दूर नहीं सुंदर मुखड़ों वाले लोग निकट थे परिचय था उनसे मैं कदों के भी आसपास रही शराब भी पी विस्मरण भी किया मधुशाला पास ही थी गुल रुखों से भी रोसनास रही फूल के जैसे सुंदर चेहरे वाले व्यक्तित्वों से भी परिचय रहा मुलाकात रही मधुशाला में भी विस्मरण किया प्रेम में भी डूबे जाने क्या बात थी इस पर भी फिर भी कुछ बात जाने क्या बात थी इस पर भी जिंदगी उम्र भर उदास रही रहेगी उदासी तो उसी की मिठती जो भक्ति को उपलब्ध हुआ उसी की मिट्टी है जो भगवान को उपलब्ध हुआ उसी की मिट्टी है जिसने जाना कि मैं अलग नहीं हूं जो अनन्यता को उपलब्ध हुआ अन्यथा तुम जो भी करोगे करते लोग बहुत हैं अथक श्रम करते सब व्यर्थ जाता है इतने श्रम से तो परमात्मा मिल सकता है जिससे तुम कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर पाते तुम्हे देख के रोना भी आता है हंसी भी आती है। हंसी आती है कि कैसा पागलपन है इतने श्रम से तो मंदिर बन जाता है इसे तुमने धर्मशाला बनाने में गंवाया इतने श्रम से तो परमात्मा उतर आता है भिक्षा पात्र लेके तुम कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते रहे इतने श्रम से तो अमृत उपलब्ध हो जाता इससे तुम गंदे नदी नालों का पानी ही इकट्ठा करते रहे मौत जब आती है तब तुम्हें पता चलेगा लेकिन तब बहुत देर हो जाती तुमसे मैं कहता हूं जागो अभी मौत तो जगाती है पर तब समय नहीं बचता परमात्मा का स्मरण करने का भी समय नहीं बचता मौत आती है तब पता चलता है अरे ये तो गवाना हो गया ये सब पड़ा रह जाएगा जो इकट्ठा किया चले तुम अकेले अकेले आए अकेले चले पानी पर खींचे लकीरी हो गई सारी जिंदगी वाय नादानी कि वक्त मर्ग ये साबित हुआ ख्वाब था जो कुछ को देखा जो सुना अफसाना था मरते वक्त वाय नादानी की वक्त मर गई ये साबित हुआ ये मूढ़ता सिद्ध हुई मरते वक्त ये नादानी पता चली मरते वक्त ये ना समझी ख्याल में आई मरते वक्त ख्वाब था जो कुछ की देखा जो देखा वो सपना था जो सुना अफसाना था और जो बात सुनते रहे वो सिर्फ कहानी थी हाथ खाली रह गए अक्सर तो ऐसा है कि लेके तो तुम कुछ न जाओगे जो लेके आए थे शायद उसे भी गंवा के जाओ बच्चे पैदा होते मुट्ठी बंधी होती मरते वक्त मुट्ठी खाली होती खुली होती बच्चा कुछ लेके आता है कोई ताज की, कोई कमल के फूलों जैसा निर्दोष भाव कुछ बोला बोलापन वो भी गंदा हो जाता है बच्चा आता है दर्पण की तरह ताजा नया धूल जम जाती जिंदगी की वो भी खो जाता है हम जिंदगी में कमाते नहीं गंवाते बड़ा अजीब सौदा करते जो मौत के पहले जाग जाए वही धार्मिक हो जाता है जो मौत तुम्हें दिखाएगी वो तुम अपनी समझदारी में देख लो अपने होश में देख लो मौत को दिखाने की जरूरत ना पड़े तो तुम्हारी जिंदगी में क्रांति घटित हो जाती है। ठीक ऐसा ही है जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति इस अवस्था में भी गोपियों में महात्म ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं इसे समझना उसके बिना भगवान को भगवान जाने बिना किया जाने वाला ऐसा प्रेम जारों के प्रेम के समान है उसमें जार के प्रेम में प्रीतम के सुख से सुखी होना नहीं जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति कृष्ण के प्रेम में कथा है सोलह हजार गोपियों की संख्या तो सिर्फ असंख्य का प्रतीक है लेकिन गोपियों के प्रेम को समझना जरूरी है क्योंकि भक्त वैसे ही दशा में फिर पहुंच जाता है कृष्ण का होना शरीर में आवश्यक नहीं है ये तो भक्त का भाव है जो कृष्ण को मौजूद कर लेता है कृष्ण के होने का सवाल नहीं है ये तो हजारों गोपियों की प्रार्थनाएं हैं जो कृष्ण को शरीर में बांध लेती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आराधा कृष्ण के साथ नाची मीरा को जरा भी तकलीफ ना हुई कृष्ण के बिना भी वैसा ही नाच नाची और कृष्ण के साथ ही नाची और अगर गौर करो तो मीरा की गहराई राधा से भी ज्यादा मालूम पड़ती क्योंकि तो राधा के लिए तो कृष्ण सहारे के लिए मौजूद थे मीरा के लिए तो कोई भी मौजूद ना था मीरा के भगवान तो उसके भाव का ही साकार रूप थे मीरा के भगवान तो मीरा ने अपने को ही ढाल के बनाए थे अपने को ही निछावर करके निर्मित किए थे कृष्ण मौजूद हो और तुम राधा बन जाओ तुम्हारी कोई खूबी नहीं कृष्ण की खूबी होगी कृष्ण मौजूद ना हो और तुम मीरा बन जाओ तो तुम्हारी खूबी कृष्ण को आना पड़ेगा भक्त खींचता है भगवान को रूप में भक्त भगवान को गुणों के जगत में पृथ्वी पर ले आता है कैसी थी ब्रज गोपियों की भक्ति एक क्षण को भी विस्मरण हो जाए तो रोती एक क्षण को भी कृष्ण न दिखाई पड़े तो तड़फती लेकिन ऐसा तो साधारण प्रेम में भी कभी हो जाता है प्रेमी न हो तो प्रेसी तड़फती है प्रेसी न हो तो प्रेमी तड़फता है फर्क क्या है ब्रज की गोपियों की भक्ति में और साधारण प्रेमियों की भक्ति में फर्क इतना है कि ब्रज गोपीए कृष्ण के प्रेम में हैं लेकिन परिपूर्ण होश पूर्वक कि कृष्ण भगवान है वो प्रेम किसी व्यक्ति का प्रेम नहीं भगवत्ता का प्रेम है अन्यथा फिर साधारण प्रेम हो जाएगा कृष्ण को भी तुम ऐसे प्रेम कर सकते हो जैसे वो शरीर है तुम्हारे जैसे ही एक व्यक्ति है तब कृष्ण मौजूद भी हों तब तो, तो भी तुम चुप गए रुक्मणी कृष्ण की पत्नी है लेकिन रुक्मणी का नाम कृष्ण के साथ अक्सर लिया नहीं जाता लिया ही नहीं जाता सीता का नाम राम के साथ लिया जाता है पार्वती का नाम शिव के साथ लिया जाता है कृष्ण का नाम रुकमणी के साथ और रुक्मणी का नाम कृष्ण के साथ नहीं लिया जाता और राधा उनकी पत्नी नहीं है याद रखना राधा का नाम लेना बिल्कुल गैर गैरकानूनी कृष्ण राधा कहना राधा कृष्ण कहना बिल्कुल गैर गैरकानूनी नाजायज नियम के बाहर वो उनकी पत्नी नहीं पर क्या बात है रुक्मणी कैसे विस्मृत हो गई रुक्मणी कैसे अलग थलग पड़ गई रुक्मणी पत्नी थी और कृष्ण में भगवान को ना देख पाई पुरुष को ही देखती रही बस यही चूक हो गई वहीं राधा करीब आ गई जहां रुक्मणी चूक गई सौराष्ट्र में एक जगह है तुलसी श्याम वहां ध्यान का एक शिविर हुआ तो जब मैं वहां गया तो जिस तलहटी में शिविर हुआ था वहां कृष्ण का मंदिर है और ऊपर पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा मंदिर है तो मैंने पूछा कि वो मंदिर किसका है कहा वो रुक्मणी का है उतने दूर कृष्ण का मंदिर इधर मील दो मील के फासले पर पुजारी उत्तर न दे सके ये तो पता नहीं रुक्मणी दूर पड़ती गई वो कृष्ण को पुरुष ही मानती रही पुरुषोत्तम न देख पाई पुरुष ही दिखाई पड़ता रहा पति ही दिखाई पड़ता रहा गहन ईर्षा में जली रुक्मणी जैसा पत्नियां अक्सर जलती वो मंदिर भी इस ढंग से बनाया गया है कि वहां से वो नजर रख सकती कृष्ण पर बिल्कुल ठीक ढंग से बनाया जिसने भी बनाया बड़ी होशियारी से बनाया पत्नी वहां दूर बैठी हो देख रही राधा और गोपियां और कृष्ण के पास प्रेमियों का और प्रेसियों का इतना बड़ा जाल रुकमणि जली बड़े दुख में पड़ी कृष्ण की भगवत्ता ना देख पाई तो प्रेम साधारण हो गया प्रेम रह गया भक्ति ना बन पाई प्रेम कब भक्ति बनता है जैसे ही प्रेमी में भगवान दिखाई पड़ता है वैसे ही प्रेम भक्ति बन जाता है कृष्ण का होना जरूरी थोड़ी ही है क्योंकि कृष्ण के होने से अगर ये बात होती तो रुक्मणी को भी भक्ति उपलब्ध हो गई होती तो मैं तुमसे कहता हूं इससे उल्टा भी हो सकता है तुम अपने प्रेमी में अपने पति में अपनी पत्नी में अपने बेटे में अपने मित्र में कहीं वही भूल तो नहीं कर रहे हो जो रुक्मणी ने की सोचना कहीं वही भूल तो नहीं हो रही मैं तुमसे कहता हूं वही भूल हो रही क्योंकि उसके सिवाय कोई भी नहीं वही सब में छिपा है जरा खो दो जरा गहरे उतरो जरा दूसरे में डुबकी लो जरा अनन्यता के भाव को जगने दो और तुम अचानक पाओगे वही भूल रुक्मणी की भूल सारे संसार से हो रही सभी के पास कृष्ण खड़ा है सभी के पास भगवान खड़ा है भीतर भी वही है बाहर भी वही है लेकिन बाहर तुम्हारी आंखें देखने की आदि हैं कम से कम बाहर तो उसे देखो एक दफा पुरुष खो जाए और परमात्मा दिखाई पड़े पुरुष खो जाए पुरुषोत्तम दिखाई पड़े तो नारद कहते हैं जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति इस अवस्था में भी गोपियों में महात्मा ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं हालांकि वे दीवानी थी पागल थी प्रेम में लेकिन एक क्षण को भी भूली नहीं कि कृष्ण भगवान है उतनी बेहोशी में बेहोश रहा अपवाद नहीं ये बात तो कभी ना भूली कि कृष्ण भगवान है यह बात तो याद ही रही लड़ी भी झगड़ी भी रूठी भी लेकिन ये बात तो याद रही कि कृष्ण भगवान है। उतनी ही बात प्रेम को भक्ति के ऊंचाई पर उठा देती है उसके बिना भगवान को भगवान जाने वान, जाने बिना किया जाने वाला प्रेम जारों के प्रेम के समान है उसमें जार के प्रेम में प्रीतम के सुख से सुखी होना नहीं थोड़ा आगे बढ़ो थोड़े गहरे जाओ हरम से कुछ आगे बढ़े तो देखा जबी के लिए आस्था और भी हैं। जब मस्जिद से थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि सिर झुकाने के लिए जगह और भी हैं मस्तक नबाने के लिए और भी जगह हरम से कुछ आगे बढ़े तो देखा जबी के लिए आस्था और भी हैं सितारों के आगे जहां और भी हैं अभी इसके और भी हैं। प्रेम जब तक भक्ति ना बन जाए तब तक जानना अभी इसके इम्तहा और भी हैं अभी और भी परीक्षाएं पार करनी है प्रेम को प्रेम पर मत रुक जाना प्रेम कली है भक्ति फूल है प्रेम पर मत रुक जाना अभी इसके इम्तहा और भी हैं सितारों के आगे जहां और भी हैं जब तक प्रेम तुम्हारा भक्ति ना बन जाए जब तक प्रेमी में तुम्हें भगवान न दिखाई पड़ जाए तब तक रुकना मत तब तक मस्जिद मंदिरों में ठहर मत जाना हरम के आगे बढ़े तो देखा जबी के लिए आस्थाओं और भी मंदिर मस्जिद से पार जाना है सीमा से पार जाना है संप्रदाय से पार जाना है मत मतांतर से पार जाना है प्रासंगिक दिखाई पड़ती है बात कि हम कहीं मंदिर मस्जिदों में आकारों में सीमाओं में गुणों में उलझे और इसलिए वो जो उनके भीतर छिपा है हमारे हाथ से चूका जा रहा है पकड़ में नहीं आता खोल ही दिखाई पड़ती है ऊपर का सांयोगिक आसार ही दिखाई पड़ता है भीतर का सार स्वभाव स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता उसके बिना भगवान को जाने बिना, जाने बिना किया जाने वाला ऐसा प्रेम जारों के प्रेम के समान है उसमें जार के प्रेम में प्रीतम के सुख से सुखी होना नहीं है फर्क क्या है जब तुम प्रेम करते हो साधारण प्रेम जिसे हम प्रेम कहते हैं तो तुम अपने सुख की फिक्र कर रहे हो तुम प्रेमी का उपयोग कर रहे हो भक्ति प्रेमी के सुख की चिंता करती अपने को समर्पित करती प्रेम में तुम प्रेमी का उपयोग करते हो साधन की तरह अपने सुख के लिए भक्ति में तुम साधन बन जाते हो प्रेमी के उसके सुख के लिए भक्ति समर्पण भक्त फिर भगवान के लिए जीता है कबीर ने कहा है जैसे बांस की पोली पौंगरी, खुद गीत नहीं गाती फिर परमात्मा के ही गीत उससे बहते बांस की पौंगरी तो सिर्फ पोली राह देती जगह देती स्थान देती रुकावट नहीं देती तो कबीर ने कहा है अगर गीत में कहीं कोई अड़चन आती हो तो मेरी बांस की पौंगरी की भूल समझना कहीं कोई गड़बड़ होगी तुम तो गीत ठीक ही ठीक गाते हो अड़चन आती होगी बाधा पड़ती होगी मेरे कारण पड़ जाती है कसूर हो तो मेरा भूल चूक हो तो मेरी जो भी ठीक हो तेरा दुखी होता हूं तो मैं अपने कारण सुखी होता हूं तो तेरे कारण बंधता हूं तो अपने कारण मुक्त होता हूं तो तेरे कारण नरक बनाता हूं तो मैं स्वर्ग तो सब तेरा प्रसाद है प्रेम अपने सुख की तलाश है और इसलिए प्रेम दुख में ले जाता है जो अपने सुख की तलाश कर रहा है वो मैं को पकड़े हुए है और मैं सारे दुखों का निचोड़ है, वही तो कांटा है चुभता है जिसने प्रेमी के सुख को सब कुछ माना जिसने सब प्रेमी के सुख पर निछावर किया उसके जीवन में फिर कोई दुख नहीं तुम जब तक अपना सुख खोजोगे दुख पाओगे जिस दिन तुम परमात्मा का सुख खोजने लगे कि वो जिसमें सुखी हो वही मेरा सुख जीसस को सूली लगी एक क्षण को कब गए और उन्होंने कहा हे भगवान ये मुझे क्या दिखला रहा है फिर संभल गए और कहा तेरी मर्जी पूरी हो उसी क्षण क्रांति घटी उसी क्षण जीसस का साधारण मनुष्य रूप खो गया परमात्मा रूप प्रकट हुआ सूली भी स्वीकार हो गई तो सिंहासन हो गई जीसस की सूली से ऊंचा सिंहासन तुमने कहीं देखा जीसस की सूली से बहुमूल्य सिंहासन तुमने कहीं देखा मृत्यु महाजीवन का द्वार बन गई इधर अहंकार गया उधर परमात्मा प्रविष्ट हुआ अपने सुख को खोजने का अर्थ अहंकार अभी भी खोज रहा है उसके सुख को खोजना जब शुरू हो जाए भक्त तब ऐसे जीने लगता है जैसे बांस की पोंगुरी बांसुरी बन जाता है सब स्वर उसी के फिर कोई दुख नहीं फिर कोई नरक नहीं फिर अंधेरा भी रोशन फिर मौत भी और नए जीवन की शुरुआत है फिर कांटों में भी फूल दिखाई पड़ने लगते हैं कांटे भी फूल हो जाते हैं फिर दुख अनुभव में आता ही नहीं फिर हैरानी होती ये देख के कि लोग दुखी क्यों हो रहे हैं सब उपलब्ध है महोत्सव की तैयारियां और लोग दुखी हो रहे हैं। परमात्मा गीत गाने को तैयार है उसके ओठ फड़क रहे हैं। तुम्हारी बांसुरी तैयार नहीं तुम खाली नहीं हो तुम भरे हो अहंकार से खाली होते उसका प्रवेश हो जाता है आज इतना